महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व सट त्रिंशोध्याय व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र आदि का पांडवों को विदा करना और पांडवों का सधलबल हस्तिनापुर में आना जनमेज वाच दृष्टवा पुत्रा तथा पौत्रा सानुबंधान जनाधि धृतराष्ट्र किम करो द्राजा चुधिष्ठि जनमेज ने पूछा ब्रह्मण राजा धिताष्ट्र और युधिष्ठिर ने प्रलोक से आए हुए पुत्रों पौत्रों तथा सगे संबंधियों के दर्शन करके क्या किया वह संपानुवाच तदृष्टवा महत आश्चर्य पुत्राणाम दर्शन नृप वीतोक राजसी पुनराश्रम आगमत वह संपान ने कहा नरेश्वर मरे हुए पुत्रों का दर्शन एक महान आश्चर्य की घटना थी उसे देखकर राजसी धृतराष्ट्र का दुख शोक दूर हो गया वे फिर अपने आश्रम पर लौट आए इतरस्तु जन संसर्वस्ते च पर जगमुर यथा कामम दूसरे सब लोग तथा महर्षिगण धृतराष्ट्र की अनुमति ले अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले गए पांडवास्तु महात्मा लघुभूयिष्ठ सैनिका पुनर्जगमुर महात्मा सदास्तमीपतिम महात्मा पांडव छोटे बड़े सैनिकों और स्त्रियों के साथ पुनः राजा धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गए तत्रा सम्पदं धीमान् ब्रह्मर्षि लोकपूजितः मुनि सत्यवती पुत्रो धृतराष्ट्रभाषतः उसमये लोकपूजित बुद्धिमान् सत्यवती नन्दन् ब्रह्मर्षि व्यासवि उस आश्रम पर गए तथा इस प्रकार बोले धीत्राष्ट्र महाबाह श्रृणुकौरवनंदन श्रुतम ते ज्ञान वृद्धा ऋषीण पुण्यकर्माण श्रद्धाजनवृद्धा वेद वेदांगवेदीना धर्मज्ञा पुराणादता विविध कथाश्मशोक मन का बुध कौरवनंदन महाबाहु तुमने श्रद्धा और कुल में बढ़े चढ़े वेद वेदाङ्गविता ज्ञानवृद्ध पुण्यकर्मा एवं धर्मज्ञ प्राचीन महर्षियो मुखस्य नानाप्रकारी है अतः अपि मनस्य शोक को न दो क्कि विद्वान् पुरुष प्रारब्ध के विधान में दुख नहीं मा मनते श्रुतम देव रहस्यम ते देव दर्शनात नारदा दिवदर्शनाथ गे क्षत्रधर्मेण शस्त्रपूता शुभाम यथा दृष्टा पुत्रा तथा काम विहारिण तुमने देवदर्शी नारद भुनि से देवताओं का गुप्त रहस्य भी सुन लिया है वे सब वीर क्षत्रिय धर्म के अनुसार शास्त्रों से पवित्र हुई शुभ गति को प्राप्त हुए हैं जैसा कि तुमने देखा है तुम्हारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करने वाले स्वर्गवासी हुए हैं युधिष्ठि स्वयं धीमान भवंत अनुरुध्यते सहित भ्रतृ भी सर्वे सदार ससुरृद्जन ये बुद्धिमान राजा युधिष्ठि अपने समस्त भाइयों घर के, के साथ मास मासधिकस्ते साम अतीतो वस्ताम वसता अब इन्हें विदा कर दो ये जाएं और अपने राज्य का काम संभाले इन लोगों को मन में रहते एक महीने से अधिक हो गया एक तद्दिना पदम रक्षम नाधिप बहुप्रत्यथिकमेतराज्यम नाम कुरु पुरुष्रेष्ठ नरेश्वर राज्य के बहुत से शत्रु होते हैं अतः इसकी सदा ही यत्पूर्वक रक्षा करनी चाहिए इत्युक्त इतक्त कौरवराज्यासेनालतेज था युधिष्ठिरूय वाग्मी वचनम अब्रवीत अनुपम तेजस्वी व्यास जी के ऐसा कहने पर प्रवचन कुशल गुरुराज धित्राट ने युधिष्ठिर को बुलाकर इस प्रकार कहा अजात शत्रो भद्रम तेणु मे तत्प्रसादान महीपाल शोको नसम प्रभाधते अजातशत्रो तुम्हारा कल्याण हो तो अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो भोपाल तुम्हारे प्रसाद से अब हम लोगों को किसी प्रकार का शोक कष्ट नहीं दे रहा है रमेशा हम तवया पुत्र परे व गज साहिनाथेनागत विद्वन् परिवर्तना प्राप्त पुत्रफलम् फलम तत्त प्रीति में नमे मन् महाबाहो गम्यताम पुत्रमाचिरम् महाचिर बेटा तुम्हारे साथ रह कर तथा तुम जैसे रक्षक से सुरक्षित होकर मैं उसी तरह आनंद का अनुभव कर रहा हूँ जैसे पहले हसनापुर में करता था विद्वन्ियजनों की सेवा में लगे रहने वाले तुम्हारे द्वारा मुझे पुत्र का फल प्राप्त हो गया तुम पर मेरा बहुत प्रेम है महाबाहो पुत्र मेरे मन में तुम्हारे प्रति मात्र भी क्रोध नहीं है अतः तुम राजधानी को जाओ अब अविलंब न करो भवंतम चेह संेक्ष तपो में परे तपोयुक्त शरीरम चम धृष्ठापारितम पुनः तुमको यहाँ देख मेरी तपस्या में बाधा पड़ रही है यह शरीर तपस्या में लगा दिया गया था परंतु तुम्हें देखकर फिर इसकी रक्षा करने लगा माँ तरहते तथ्यपर्ण कृत मम तुल्य व्रते पुत्र न चिम वर्त्यतः बेटा मेरे ही तरह तुम्हारी ये दोनों माताएँ भी व्रत धारण पूर्वक सूखे पत्ते चबा कर रहा करती हैं अब ये अधिक दिनों तक जीवन धारण नहीं कर सकती दुर्योधन प्रभृतो धृष्टोका ग्यास तपसो वर्या भगवत समागम प्रयोजनम चवृत्त जीवित मम उग्रम तप साम से ही तम अन्ज्ञात अर्ति तुम्हारे समागम और व्यास जी के तपोबल से मुझे अपने परलोकवासी पुत्र दुर्योधन आदि के दर्शन हो गए इसलिए मेरे जीवित रहने का प्रयोजन पूरा हो गया अनघ अब मैं कठोर तपस्या में संलग्न होगा तुम इसके लिए मुझे अनुमति दे दो कैयद्य पिंड कुलम प्रतिम सौवाद्य सोवाद्यवा महाबाहो गम्यताम पुत्रमाचिरम महाबाहो आज से पितरों के पिंड का स्वयस्का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है पुत्र आज या कल अवश्य चले जाओ विलम्ब न करना राजनीति सुबहश्रुता ते भरत शब संदेश पश्या कृतम्भे भवता विभो भर श्रेष्ठ प्रभो तुमने राजनीति बहुत बार सुनी है अतः तुम्हें संदेह संदेश देने लायक कोई बात मुझे नहीं दिखाई देती तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है वै सम्पाणुवाच इतुक्त वचनम तम तो नृपो राजम अब्रवीत न माहसी धर्म परित्यक्तुम अनाघ सम्पाण जी कहते हैं जन्मेजय जब राजा धित्राठ ने वैसी बात कही तब युधिष्ठि ने उनसे इस प्रकार कहा धर्म के ज्ञाता महाराज आप मेरा परित्याग न करें क्योंकि मैं सर्वथा निप्र निर्प्र, निरपराध हूँ काम ग तो सर्वे भ्रातरो नोचरास्त भवन तम अहम मेरे ये सब भाई और सेवक इच्छा हो तो चले जाएं किंतु मैं नियम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूँगा तम वाचाथ गांधारी मिव पुत्र तय्यधीनम गुरुकुल पिंड से मे गम्यता पुत्र पर्याप्त पूजिता व्यय राजा जदा तत्कार पृतुर्वच यह सुनकर गांधारी ने कहा बेटा ऐसी बात ना कहो मैं जो कहती हूं उसे सुनो यह सारा गुरुकुल तुम्हारे ही अधीन है मेरे ससुर का पिंड भी तुम पर ही अवलंबित है अतः पुत्र तुम जाओ तुम तुमने हमारे लिए जितना किया है वही बहुत है तुम्हारे द्वारा हम लोगों का स्वागत सत्कार भली भांति हो चुका है इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं वही करो क्योंकि पिता का वचन मानना तुम्हारा कर्तव्य है वै सम्पान वाच इत सु ग्या कुंतीदम अभासत स्नेह वास्पाकुल नेत्र प्रमृद वै कहते राजन गांधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा युधिष्ठि ने अपने आंसू भरे नेत्रों को पोचकर रोती हुई कुंती से कहा विसर्जयति राजा गांधारी चशस्वली भवत्याम बद्धचित्तस्तु कथम जाम दुखिता माँ राजा और यशस्विनी गांधारी देवी भी मुझे घर लौटने की आज्ञा दे रही हैं किंतु मेरा मन आप में लगा हुआ है जाने का नाम सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ ऐसी दशा में मैं कैसे जा सकूँगा चो सहे तपो विघ्नम कर तुम ते धर्मचारिणी तपसो ही परम नास्ती तपसा विन्द महत मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता क्योंकि चता से बढ़कर कुछ नहीं है भाव तपस्या से भावपस्याब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है ममा तथा राज्ञि राज्ये बुद्धि यथा पुराण तपस्ये वा निरक्तंत्मना तथा रीमा अब मेरा मन भ पले की तरजकाज में नहीं लगता है हर तरह से तपस्या करने को ही जी चाहता है शून्य एम चमहे कृष्णा दा मे प्रीति करे शुभे बांधवा बलम नो दथा पुरा शुभे यह सारी पृथ्वी मेरे लिए सूनी हो गई है अतः इससे मुझे प्रसन्नता नहीं होती हमारे सगे संबंधी नष्ट हो गए अब हमारे पास पहले की तरह सैन्य बल भी नहीं है पंचाला सोभृत क्षीणा कथा मात्रावशेषिता नेशा कुलकर्ता कंचित पशाम्य हम शुभे पांचालों का तो सर्वथा नाश हो गया उनकी कथा मातृश्रेष्ठ रह गई है शुभे अब मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो उनके वंश को चलाने वाला हो सर्वि भस्म साता हम ते द्रोण इन नजिरे अवशिष्टा स्नेहिता द्रोणपुत्रेण वहीनशील प्राय द्रोणाचार्य ने ही सबको समरांगण में भस्म कर डाला था जो थोड़े से बज गए थे उन्हें द्रोणपुत्र अश्वस्था ने रात को सोते समय मार डाला चेत यस्व्या दृष्टपूर्वा तथा केवल हम विष्णुचक्रम च वासुदेव परिग्रहान। हमारे संबंधी चेदी और मध्य देश के लोग भी जैसे पहले देखे गए थे वैसे ही अब नहीं रहे केवल भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से विष्णुवंशी वीरों का समुदाय अब तक सुरक्षित है यदृष्टातमेक्षा भी धर्मार्थम नर्थहेतुत शिवे न दुर्लभम तब दर्शन अभिस्यम चित्रप उसे ही देख कर अब मैं केवल धर्म संपादन की इच्छा से यहां रहना चाहता हूँ धन के लिए नहीं तुम हम सब लोगों की ओर कल्याण में दृष्टि से देखो क्योंकि तुम्हारा दर्शन हम लोगों के लिए अब हो जाएगा कारण कि राजा धित अब वही बड़ी कठोर और असह्य तपस्या आरम्भ करेंगे एक तुत्वा महाबाहू सहदेव युधाम पति युधिष्ठिम उवाचेद व्याकुलोचन है यह सुनकर योद्धाओं के स्वामी महाबाहु सहदेव अपने दोनों नेत्रों में आंसू भर कर युधिष्ठि से इस प्रकार बोले नो सहे हम पीत्यक्तुम्बातरम भरत श प्रति यातु भवान् क्षिप्रं तपस्तप्स्याम्यहं विभो यहै शोषयश्याभि तपसेदं कले पादसुस्त्रो पादशुश्रूषणे रक्तो राग्यो मात्रो तथा नयो वरश्रेष्ठ माताजी माता जी को छोडक जाने का साहस नहीं है प्रभो आप शीघ्र लौट ज मैं य कर तपस्या कुगा और तपके द्वारा अने शरीरको सुखा डालगा मैं यहा महाराज और इन दोनों माताओं के चरणों की सेवा में ही अनुरक्त रहना चाहता हूं। तम वाच ततः कुंती पर महाभुजम गम्यताम पुत्र महिव तम वो चह कुरु वचो बम आगमा वह पुत्र का यह सुनकर कुंती ने महाबाब सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा बेटा ऐसा न कहो तुम मेरी बात मानो और चले जाओ पुत्रो तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो और तुम सदा स्वस्थ रहो उपरोधो भवेदस्क तपसनेशब्धा चेय तपस परा तस्मा पुत्रक ग्रेष्ठम अल्पम च प्रभो तुम लोगों के से हम लोगों की तपस्या में विघ्न पड़ेगा मैं तुम्हारे स्नेह पास में बंद उत्तम तपस्या से गिर जाऊंगी सामर्थ्यशाली पुत्र चले जाओ अब हम लोगों की आयु बहुत थोड़ी रह गई है एवं संतमितम वाक्य कुंत्या बहुविधर्म सहदेवस्थ राज्य विशेषतः राज इस तरह अनेक प्रकार की बातें कहकर कुंती कुंती ने सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर के मन को धीरज बंधाया ते मात्र अनुज्ञाता अभिवाद्या कुश्रेठ आमंत्र माता तथा धृत्राठ की आज्ञा पाकर पांडव। पाण्डव कुकुललक धृत्राठ को प्रणाम किया और उनसे विदा लेने के लिए इस प्रकार कहा युधिष्ठिवाच राज्य प्रति गिवे न राजन अनुज्ञातामो विकल्म युधिष्ठिर बोले महाराज आपके आशीर्वाद से आनंदित होकर हम लोग कुशलता कुशलतापूर्वक राजधानी लौट जाएंगे राजन इसके लिए आप हमें आज्ञा दे आपकी आज्ञा पाकर हम पाप रहित हो यहां से यात्रा करेंगे एवंक्त स राजर्षिधर्मराज्या महात्म अनुज्ञे सकौरव्यम अभिनंद्य युधिष्ठिर महात्मा धर्मराज के ऐसा कहने पर राजर्ष धृतराट ने गुरुनंदन युधिष्ठिर का अभिनंदन करके उन्हें जाने की आज्ञा दे दी भीम च बलिनाम श्रेष्ठ सांत्वयामास पार्थिव स चास् सं्ये धावी पद्यत प्रतिपद्यतवी इसके बाद राजा धितराठ ने बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन को सांत्वना दी बुद्धिमान एवं पराक्रमी भीमसेन ने भी उनकी बातों को यथार्थ रूप से ग्रहण किया हृदय से स्वीकार किया अर्जुनम चमाश्लिष्य जमौ च पुरुष शब अनुजग्ञ सकौरभ्य परिसनंद्य जनन्या समाघ्राता परिसप्ता सेपम चक्रो प्रदक्षिणम सर्वसावार पुनः पुनर्निरीक्ष प्रदक्षिणम तदनंतर धृतराठ ने अर्जुन और पुरुष नकुल सहदेव को छाती से लगा उनका अभिनंदन करके विदा किया इसके बाद उन पांडवों ने गांधारी के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा ली फिर माता कुंती ने उन्हें हृदय से लगाकर उनका मस्तक उंघा जैसे बक्षड़े अपनी माता का दूध पीने से रोके जाने पर बार बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार पांडवों ने राजा तथा माता की ओर बार बार देखते हुए उन नरेश की परिक्रमा की द्रौपदी प्रमुखा से सर्वा कौरव योषित न्यायता शसुर वृत्ता प्रयुज्य प्रयुतः श्रुभ्यां समुज्ञाता परेशनता संदेष्टा चेती कर्तव्य प्रयुर्भृद्भि द्रौपदी आदि समस्त कौरव स्त्रियों ने अपने श्वसुर को न्यायपूर्वक प्रणाम किया फिर दोनों सासुओं ने उन्हें गले से लगाकर आशीर्वाद दे जाने की आज्ञा दी और उन्हें उनके कर्तव्य का उपदेश भी दिया तत्पश्चात् वे अपने पतियों के साथ चली गई तथा प्रज्ञे निनदूता युद्धतामती उष्ट्राण क्रोशताम चापी हयाना शेषतामी तथो युधिष्रो राजा सदार स सैनिक नगर हास्पुर बांधव तदनंतर सारथियों से सारथियों ने रथों रथ जोतों जो रथ जो की पुकार मचाई फिर ऊँटों के चिगघाड़ने और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज हुई इसके बाद अपने घर की स्त्रियों भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर नगर को लौट आए इत महाभारती आश्रम वास के पुत्र दर्शन परमड़ी युधीक्षर प्रत्यागमे षिशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में युधीक्षर का प्रत्यागमन विषयक छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ